संवेदनाओं के पंख, ब्लॉग की एक, एक और पेशकारी दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में महाभारत कथा की जानकारी अलग अलग भागों में प्रस्तुत की जा रही है। में न्याय पूर्वक राज कर रहे थे पांडवों और उनके मित्रों की इच्छा हुई कि राजसुई यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए इस बारे में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण ऐसी सलाह ली श्री कृष्ण ने बताया कि राजस्व यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो तथा उनके द्वारा सम्मानित हो मगध के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर रखा है सभी उसके नाम से डरते हैं यहां तक कि शिशुपाल जैसे शक्तिशाली राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं अतः जरासंध के रहते हुए भला कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है जब कंस जरासंध की बेटी से ब्याह कर उसका साथी बन गया था तब मैंने उसके साथ युद्ध किया था तीन वर्षों तक युद्ध किया पर अंत में हार गया मथुरा छोड़कर द्वारिका में रहना पड़ा बिना युद्ध किए जरासंध इस बात को नहीं मानेगा जरासंध आज तक पराजय का नाम तक नहीं जानता है उसके जीते जी राजसु यज्ञ करना असम्भव है सबसे पहले उसने जितने राजा महाराजा बंदी ग्रह में रखे हैं उन्हें छुड़ाना होगा तभी राजस्व यज्ञ करना आपके लिए साध्य होगा श्री कृष्ण की बातें सुनकर युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ करने का विचार छोड़ देना ही उचित समझा यह बात भीम को अच्छी नहीं लगी उसने कहा श्री कृष्ण की नीति कुशलता मेरा शारीरिक बल तथा अर्जुन का शौर्य अगर एक साथ मिल जाए तो कौन सा ऐसा काम है जो संभव नहीं यह सुनकर श्री कृष्ण बोले अगर भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों निर्दोष राजाओं को बंदी ग्रह ऐसी छुड़ा सकते हैं। किंतु युधिष्ठिर को यह बात अच्छी नहीं लगी उन्होंने बताया कि जिस काम में प्राण जाने की संभावना हो वैसे कार्यों को करने का विचार ही छोड़ देना चाहिए यह सुनकर अर्जुन बोले यदि हम यशस्वी भारत वंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करें, तो धिकार है अपने जीवन पर। श्री कृष्ण अर्जुन के इस बात पर मुग्ध हो गए और जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय कर लिया श्री कृष्ण अर्जुन और भीम वलकल वस्त्र पहनकर हाथ में कुशा लेकर व्रती लोगों जैसा वेश धारण कर मगध देश के लिए निकल पड़े सुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए वे लोग जरासंध की राजधानी पहुँचे जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर उन लोगों का स्वागत किया जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया श्री कृष्ण ने बताया कि उन दोनों का आज मौन व्रत है आधी रात के बाद मौन व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे जरासंध ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और यज्ञशाला में उन्हें ठहराकर महल चला आया आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गए लेकिन उन लोगों के रंग ढंग देखकर जरासंध को शंका हुई। अतः उसने कड़क कर पूछा कि यह बताओ कि तुम लोग हो कौन इस पर उन लोगों ने सही बात बता दी कि हम तुम्हारे शत्रु हैं, हम तुमसे ऐसी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। इस तरह, इस तरह पल भर भी, भी रुके भी भी बिना वे तेरह दिन, दिन तेरह रात लगातार लगा लड़ते रहे चौदहवी दिन जरासंध थककर थक कुछ, कुछ देर रुक गया, गया। मौका, मौका देखकर दे कर श्री कृष्ण ने भीम, भीम को इशारे से समझाया और भीम ने तुरंत जरासंध को उठाकर जमीन पर पटक दिया इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया श्री कृष्ण अर्जुन तथा भीम ने बंदी राजाओं को छुड़ाया तथा जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की गद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ इंद्र प्रस्थ लौट आया जरासंस के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया जिसमें समस्त भारत के राजा शामिल थे जब, जब आए हुए राजा, राजा के आदर, आदर सरकार की बात आई तो प्रश्न उठा कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए इसके लिए सम्राट युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से सलाह ली। उन्होंने बताया कि प्रिश्ण प्रिश्ण की द्वारिकाधीश कृष्ण की अग्र पूजा की जाए सहदेव ने युधिष्ठिर के आदेश पर विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की शिशुपाल को यहाँ अच्छा नहीं लगा उसने भरी सभा में बताया कि जिस दुरात्मा ने कूचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला उसी की अग्र पूजा युधिष्ठिर ने की है इस तरह शब्द बाणों की बौछार करते हुए शिशुपाल सभा से निकल गया अंत में शिशुपाल मारा गया राजू यज्ञ संपन्न हुआ और युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि युद्ध की संभावना को मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूं कि आज से तेरह वर्ष तक किसी से युद्ध नहीं करूंगा यहां तक कि दुर्योधन और दूसरे कौर की बात भी नहीं डालूंगा हमेशा उनकी इच्छा इच्छानुसार ही काम करूंगा युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को ठीक लगी उधर दुर्योधन पांडवों के ठाट बाट तथा यश समृद्धि के कारण बेचैन हो उठा था पांडवों के सौभाग्य की बात याद करके उसकी जलन और बढ़ने लगी एक दिन महल के एक कोने में दुर्योधन चिंतित और उदास मन से बैठा हुआ था तभी उसका मामा शकुनि वहाँ आकर खड़ा हो गया उसने दुर्योधन से पूछा कि तुम, कि तुम इस तरह उदास क्यों हो? क्यों हो तुम्हें क्या दुख है दुर्योधन लंबी सांस लेकर शकुनी से बोला पांडव ठाट-बाट से राज कर रहे हैं यह सब हमसे देखा नहीं जाता। शकुनी दुर्योधन को समझाते हुए बोला आखिर पांडव तुम्हारे भाई हैं उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं करना चाहिए पांडव ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा जिन पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है उन्होंने प्रयत्न करके अपने राज्य का विस्तार किया है पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हें जलन नहीं करनी चाहिए त्रोणाचार्य अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे वीर तुम्हारे पक्ष में हैं। इतना ही नहीं मैं भीष्म, कृपाचार्य जयद्रथ, द्रद सब तुम्हारे साथ है जिनकी, जिनकी सहायता, सहायता से तुम सारे संसार पर, पर विजय प्राप्त कर सकते हो यह सुनकर दुर्योधन शकुनि से बोला कि जब ऐसी बात है तो हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई क्यों न करते शकुनि ने दुर्योधन को समझाया कि तुम पांडवों पर विजय चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम काम मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिसके आधार पर तुम युधिष्ठिर पर आसानी से विजय पा सकते हो दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी शकुनी ने उसे बताया कि तुम युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए न्योता दो। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य बिना युद्ध के तुम्हारे हवाले कर दूँगा दुर्योधन और शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए धतराष्ट्र बोले कि जुए का खेल वैर विद्रोह की जड़ होता है अतः यह विचार मन से निकाल देना ही उचित है दुर्योधन अपने हठ पर अड़ा रहा और बोला कि चौसर का खेल तो हमारे पूर्वजों की देन है यह कोई गलत काम नहीं है अंत में धृतराष्ट्र ने चौसर, चौसर, खेलने, चौसर खेलने, खेलने की अनुमति दे दी किंतु विदुर से भी गुप्त रूप से सलाह ला विदुर को यह बात, बात पसंद, पसंद नहीं आई और उन्होंने, उन्होंने बताया, बताया कि राजा इससे, इससे सारे वंश का नाश हो जाएगा तब धृतराष्ट्र ने कहा कि मुझे खेल का भय नहीं है तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और मेरी तरफ से उसे खेल का न्योता देकर बुला लाओ धृतराष्ट्र की बात सुनकर विदुर पांडवों के पास गए उनको देखकर युधिष्ठिर ने उनका यथोचित सत्कार किया विदुर आसन पर बैठते हुए बोले हस्तीनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है राजा धृतराष्ट्र के आदेश पर उस सभा को देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया धतराष्ट्र की इच्छा है की तुम सब भाई वहाँ आओ उस मंडप को देखो और दो हाथ चौसर भी खेल जाओ जुधिष्टिर ने विदुर से कहा कि चौसर का खेल अच्छा नहीं है इससे आपस में मनमुटाव होता है किंतु राजवंशों की नीति के अनुसार किसी भी खेल के लिए बुलावा आने पर इनकार नहीं करना चाहिए इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि धृतराष्ट्र के बुलाने पर नहीं जाने से कहीं अपना अपमान न समझ ले और लड़ाई का कारण न बन जाए अतः उन्होंने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया युधिष्ठिर अपने परिवार सहित हस्तिनापुर पहुंच गए नगर के पास विश्राम के लिए सुंदर विश्राम ग्रह बनाया हुआ था उन लोगों ने विश्राम, विश्राम गृह में विश्राम, विश्राम किया और, और सुबह तैयार होकर सभा, सभा मंडप में पहुँचे कुशल पूछने के बाद, बाद शकुनी ने युधिष्ठिर को चौसर का चौसर खेल, खेल खेलने के लिए उकसाया युधिष्ठिर बोले यह खेल ठीक नहीं है, है। यह खेल धोखा देने के समान है शकुनी फिर बोला कि आपको इस खेल में हार जाने का डर है इस बात में युधिष्ठिर बोले कि राजन ऐसी बात नहीं है आप कहते हैं तो मैं खेलने के लिए तैयार हूँ किंतु मेरे साथ खेलेगा कौन दुर्योधन तुरंत बोल पड़ा मेरी जगह शकुनी मामा खेलेंगे किंतु दांव लगाने के लिए जो धन चाहिए वह मैं दूंगा खेल शुरू हुआ सारा मंडप दर्शकों से भरा हुआ था भीष्म, कृपाचार्य, जैसे व्ययो वृद्ध भी उपस्थित थे उन लोगों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी सबसे पहले खेल में रत्नों की बाजी लगी फिर सोने चांदी के खजाने की उसके, उसके बाद, बाद रथों घोडों भेड़ बकरियों गाय दास दासी, दासी सेना, सेना देश देश, देश की प्रजा सभी बाजी युधिष्ठिर हार गए भाइयों के शरीर के वस्त्र आभूषण ही हार गए एक, एक एक करके अपने भाइयों को और अंत में वे खुद को भी हार बैठे इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और बोला कि पांचों पांडव उसके गुलाम हो चुके हैं पांडवों की दुर्दशा पर उपस्थित लोग हाहाकार करने लगे अब शकुनी ने युधिष्ठिर से द्रौपदी की बाजी लगाने को साया जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा बैठा और उसे भी वो हार बैठा फिर दुर्योधन ने विदुर को आदेश दिया कि आप रनिवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आएं। विदुर ने सभा सदो की ओर देखकर कहा अपने को हार जाने के बाद युधिष्ठिर को कोई हक नहीं है कि वह द्रौपदी की बाजी लगाए विदुर की इन बातों से दुर्योधन खिन्न हो उठा और अपने सारथी प्रतिकामी को बुलाया और बोला, और बोला कि तुम रनिवास में जाओ और द्रौपदी से बोलो कि चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं मैं, मैं आपको, आपको ले जाने आया हूँ द्रौपदी प्रतिकामी, प्रतिकामी से बोली, बोली सारथी तुम, तुम जाकर पहले, पहले उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे भरी सभा में यह प्रश्न करना जो उत्तर मिले आकर मुझे बताना उसके बाद मुझे ले जाना प्रतिकामी ने भरी सभा में युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा कि द्रौपदी से जाकर कहो कि यह प्रश्न वह खुद ही जाकर अपने पति से करे। प्रतिकामी पुनः रणवास में गया और बोला कि दुर्योधन की आज्ञा है कि आप स्वयं चलकर युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। इस बार भी द्रौपदी ने जाने से इनकार कर दिया यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा और अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि तुम जाकर उस घमंडी औरत को उठा लाओ। दो शासन द्रौपदी के बाल खींचते हुए बलपूर्वक घसीटते हुए सभा में ले आया इससे, इससे द्रौपदी विकल, विकल हो उठी उसकी दशा देखकर देख कर धृतराष्ट्र के एक, एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ उससे, उससे रहा, रहा नहीं गया, गया। वह बोल उठा कि युधिष्ठिर खुद को दांव में हार चुके थे फिर द्रौपदी की बाजी लगाने का उनका अधिकार नहीं था मेरे हिसाब से द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है विकर्ण की बातों से वहां उपस्थित लोगों में कोलाहल मच गया यहां सब देखकर कर्ण क्रुद्ध होकर विकर्ण से बोला अभी तुम बच्चे हो तुम्हें बोलने और तर्क करने का कोई हक नहीं है यहां देखकर कर दुशासन द्रौपदी के वस्त्र पकड़कर खींचने लगा वह जो जो वस्त्र खींचता त्यों त्यों वस्त्र बढ़ता गया वस्त्र खींचते खींचते वह थक कर जमीन पर गिर पड़ा इतने में भीम उठा और एक भयानक प्रतिज्ञा करते हुए बोला जब तक दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूंगा तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊँगा भीम की प्रतिज्ञा सुनकर उपस्थित लोगों का हृदय भय से कांप उठा धृतराष्ट्र ने अनुभव किया कि आज जो भी हुआ उसका परिणाम शुभ नहीं होगा यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा परिस्थिति को संभालते हुए धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को बड़े प्रेम से समझाया और युधिष्ठिर से बोले तुम तो अजात शत्रु हो उदार हृदय वाले भी हुए दुर्योधन को माफ कर दो अपना राज्य तथा संपत्ति लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाओ और सुख पूर्वक रहो धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडव द्रौपदी और माता कुंती के साथ इंद्रप्रस्थ चले गए पांडवों के चले जाने के बाद कौरवों में हलचल मच गई। दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता मृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया तथा पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनको राजी कर लिया युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना, करना पड़ा, पड़ा। तथा शकुनि के साथ फिर चौसर, चौसर खेलना पड़ा।, पड़ा इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा और एक वर्ष के अज्ञातवास में रहेगा यदि उस एक वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उन सभी को पुनः 12 वर्ष का वनवास फिर ऐसी भोगना पड़ेगा इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और शर्त के अनुसार वन चले गए महाभारत की आगे की कहानी आप भाग छ में सुन सकते हैं